श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण तथा मास्टर डॉक्टर से आने के लिए कहकर मास्टर लौटे भोजन आदि करके दिन के तीन बजे वे श्री रामकृष्ण से मिले और डॉक्टर की कुल कथा कह सुनाई कहा डॉक्टर ने आज बहुत सी बातें सुनाई श्री रामकृष्ण क्यों क्या कहा मास्टर महाराज कल वे यहाँ सुन गए थे कि आपने यह रोग डॉक्टर का अहंकार बढ़ाने के लिए स्वयं ही पैदा किया है श्री रामकृष्ण किसने कहा था मास्टर महिमा चक्रवर्ती ने श्री रामकृष्ण फिर मास्टर वह महिमा चक्रवर्ती को तमोगुणी ईश्वर कहने लगा अब डॉक्टर ने मान लिया है कि ईश्वर में सत्व रज तम तीनों गुण हैं श्री रामकृष्ण देव का हास्य फिर मुझसे उन्होंने कहा आज रात को तीन बजे मेरी नींद उचट गई और तभी से श्री राम देव का चिंतन कर रहा हूँ जब मैं उनसे मिला था तब आठ बजे थे और उन्होंने कहा अभी भी श्री राम का मैं चिंतन कर रहा हूँ श्री राम देखो तुम जानते हो वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि तुम मेरी चिंता करो परंतु अच्छा है वह आप ही कर रहा है मास्टर फिर उन्होंने कहा मैं उन्हें अवतार नहीं कहता परंतु मनुष्य समझकर उन पर मेरी सबसे अधिक भक्ति है श्री राम कृष्ण कुछ और बात हुई मास्टर मैंने पूछा आज बीमारी के लिए क्या बंदोबस्त किया जाए डॉक्टर ने कहा बंदोबस्त मेरा सर होगा आज मुझे फिर जाना पड़ेगा और क्या श्री राम कृष्ण का हंसना उन्होंने इतना और कहा तुम लोग नहीं जानते मेरे कितने रुपयों पर पानी फिर जाता है रोज़ दो तीन जगह जाना नहीं हो पाता